महाभारत आदि पर्व आदिपर्वधतमध्याय आम्रहिराम रात कशोकता पुन्नाग नागपुष्पैष्च लकुचर पनसैस्त साल तमच बकुश्च सकेतक मनोहर पुष्प फल भारावना जो आम आमड़ा कदम्ब अशोक चंपा पुन्नाग नागपुष्प लकुच कटहल साल ताल तमाल मौलश्री और केवड़ा आदि सुंदर फूलों से भरे और फलों के भार से झुके हुए मनोहर वृक्षों से सुशोभित थे प्राचीन अंकोल सुपुष्पित जमूभि पाटलास् कुब्जकतिमुक्त कर्बीर कर पारिजात अन्य विविध द्रुम नित्यपुष्प फलोपेत नानाधुजगणात प्राचीन आवल लोध्रखिल हुए अंकोल जामुन, पाटल कुब्जक अतिमुक्त लता करवीर पारिजात तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्ष जिनमें सदा फल और फूल लगे रहते थे और जिनके ऊपर भाति भात के सहस्रो पक्षी कलरव करते थे उन उद्यानों की शोभा बढ़ा रहे थे मत बरण संघुष्ट को सदा मद गृहरादर्श विविधे लता गृह मत वाले मयूरों के केक केकारव तथा सदा सदाउन्मत्त रहने वाली कोकिलों की काकली वहां गूंजती रहती थी उन उद्यानों में दर्पण के समान स्वच्छ क्रीड़ा भवन तथा नाना प्रकार के लता मंडप बनाए गए थे मनोहर चित्त तथा जगति पर्वत वापिच पूर्णाफि परतिरम्य पद्मोत्पल सुगंधि हंसकारणुत चक्रवा को पशोभित मनोहर चित्रशालाओं तथा राजाओं की विहार यात्रा के लिए निर्मित हुए कृत्रिम पर्वतों से भी वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे थे उत्तम जल से भरी हुई अनेक प्रकार की बावलियाँ तथा कबल और उत्पल की सुगंध से वाषित अत्यंत रमणीय सरोवर जहां हंस कारंडो तथा चक्रवाक आदि पक्षी निवास करते थे उन उद्यानों की शोभा बढ़ा रहे थे रम्यास्य विविधास्त पुष्करण्यो वनामृता तनागा च रम्याणी बृहंती सुबह वहाँ वन से घिरी हुई भाति भाति की नमड़ीय पुष्करणियाँ और सुरम्य एवं विशाल बहुसंख्यप तराग बड़े सुंदर जान पड़ते थे चातुर्वर्ण्य समाकिण मिल्प भीरावृतम उपयोग समद्रव्य समावृतम नित्य मार्ज जनोपेतम नर संपूर्णं मत्वारपूर्ण गोभीखर गज रज सर्वदिगत सद्धिम विश्वकमण त्रिवेषपका श्रस्थम सर्वगुणोपेताम् व्योचत पुरीगुणोपेताक पौरवण पौर्वाणिपति कुी युतिष्ठि कृत ब्राह्मणे सत्कार ब्राह्मणेदपैर्वैपायनम पुरस्कृत धोमते स्थित भ्रातृसो राजेश सहा विभू तो सुमुखम द्वाद्द्वार संयुत वर्धम पुर प्रश महादुति शखदुंदुर्घोषा शूयते बहवो जयति च सूत मागद जय ते ब्राह्मणगिस््रूज्र स संस्तूम मुनिस्तूतमागत बंदी औपवाजाराजमागमतीत कृत मंगल सत्कार प्रवेश सत्कारे प्रवेश्यवन राजपूजित पूजयामास विप्रेन्द्र केशव नाक्रम ततस्तु राष्ट्रम नगरम नर नारी गणा युतम गोधन से समाहिस्तवत वह नगर चारों वर्णों के लोगों से ठसा छस थस भरा था माननीय शिल्पी वहां निवास करते थे वह पूरी उपभोग में आने वाली समस्त सामग्रियों से संपन्न थी वहां सदा श्रेष्ठ पुरुष रहा करते थे असंख्य नर नारी उस नगर की शोभा बढ़ाते थे वहाँ मतवाले हाथी ऊंट, गायें बैल गधे और बकरे आदि पशु भी सदा मौजूद रहते थे विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई उस पुरी में सदा साधु महात्माओं का समागम होता था वह इंद्रप्रस्थ नगर स्वर्ग के समान शोभा पाता था राजन कौरवराज महातेजस्वी कुंती नंदन युधिठिर ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंगलकृत्य कराकर द्वैपायन व्यास को आगे करके धौर्मुनि की सम्मति के अनुसार भाइयों तथा भगवान श्रीकृष्ण के साथ बस्तीस बत्तीस दरवाजों से युक्त तोरण द्वार के सामने आकर वर्धमान नामक नगर द्वार में प्रवेश किया उस समय शंख और नगारों की आवाज़ बड़े जोर जोर से सुनाई देती थी सहस्त्रों ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए जयघोष का श्रवण होता था मुनि तथा सूत मागध और बंदेजन राजा के स्तुति कर रहे थे राजा युधिष्ठिर हाथी पर बैठे हुए थे उन्होंने राजमार्ग को पार करके एक उत्तम भवन में प्रवेश किया जहाँ मांगलिक कृत्य सम्पन्न किया गया था उस भवन में प्रवेश करके भांति भांति के सत्कारों से सम्मानित हो राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के साथ क्रमशः सभी शेष ब्राह्मणों का पूजन किया तदनंतर अगणित नारियों से सुशोभित वह राष्ट्र और नगर गोधन से सम्पन्न हो गया और दिनों दिन खेती की वृद्धि होने लगी तेषा पुण्यजन ओपेतम राष्ट्रमा अविशता महत पांडवा नाम महाराज शस्वत प्रीतिरवर्धत महाराज पुण्यात्मा मनुष्यों से भरे हुए उस महान राष्ट्र में प्रवेश करने के बाद पांडवों की प्रसन्नता निरंतर बढ़ती गई तत्र त्र भीष्मा च धर्म प्रणयने कृते पांडवा समयत खांडव प्रस्थवासिन भीतर तथा तो राजा धृत्राष्ट्र भीष्म तथा तो राजा धृतराष्ट्र के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य देकर वहां से विदा कर देने पर समस्त पाण्डव खाण्डवप्रस्थ के निवासी हो गए पंचभेष्टैमहेश इंद्र कल्पय समन्वित शुशुभे तत्पुरश्रेष्ठम नागैर्भोगवती यथा इंद्र के समान शक्तिशाली और महान धनुर्धर पाँचों पांडवों के द्वारा वह इंद्रप्रस्थ नगर नागों से युक्त भोगवती पुरी की भांति सुशोभित होने लगा ततस्तु विश्वकर्माण पूजय चैपायन चम पूज्य विसृज्य च नधिप वाष्णेयम अब्रविद्राजा घंतुकाम करण तदनंतर विश्वकर्मा का पूजन करके राजा ने उन्हें विदा कर दिया फिर व्यास जी को सम्मानपूर्वक विदा देकर राजा युधिष्ठिर ने जाने के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा युधिषिर्वाच तव प्रसाद वाष्ने राज्यम प्राप्त मयान प्रसाद ते वीर शून्यम राष्ट्रम सुदुर्गम तवै तो प्रसाद न राजस्थास्मते गतकाले पांडवाधव मातास्माक पिता दिव न पांडु विद वै ज्ञावा तो कृत्यम कर्तव्य कार्य स्वभावित यधिष्ठ मन मंत्यम पांडवा नाम तय युधिष्ठिर बोले निष्पाप विष्णुनंदन आपकी ही कृपा से मैंने राज्य प्राप्त किया है वीर आपके ही प्रसाद से यह अत्यंत दुर्गम एवं निर्जन प्रदेश आज धमधान से संपन्न राष्ट्र बन गया महामते आपके ही दया से हम लोग राज्य सिंहासन पर आसीन हुए हैं माधव अंतकाल में भी आप ही हम पांडवों की गति है आप ही हमारे माता पिता और इष्ट देव हैं हम पांडु को नहीं जानते अनग आप स्वयं समझ कर जो करने योग्य कार्य हो वह हमसे कराएं पांडवों के लिए जो अभिष्ट हो उसी कार्य को करने के लिए आप हमें अनुमति दें शिवा सुदैवाच महाभाग तत्प्रभा महाभागराज्यम प्राप्त सधर्मत पैतृपैत्रहम कथम न सैत्व प्रभो धातराष्ट्र दुराचारा किं कैष्य पांडवान यथे पालय महिम सदा धर्म वह धर्मोपदेश संेपा ब्राह्मणा भज कौरव अद्य नारद श्रीमा आगमिष्यति सर आदि तस्वाक्या शासन कुर तई भगवान श्रीकृष्ण ने कहा महाभाग आपको अपने ही प्रभाव से अपने ही धर्म के स्वरूप फलस्वरूपराज्य प्राप्त हुआ है प्रभो जो राज्य आपके बाप दादों का ही है वह आपको कैसे नहीं मिलता धित्राष्ट्र के पुत्र दुराचारी हैं वे पांडवों का क्या कर लेंगे आप इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन कीजिए और सदा धर्म मर्यादा की धुरी धर्म धारण करिए कुरनंदन संक्षेप में आपके लिए धर्म का उपदेश इतना ही है कि ब्राह्मणों की सेवा करिए आज ही बड़ी जल्दी में आपके यहाँ श्री नारद जी पधारेंगे उनका आदर सत्कार करके उनकी बातें सुनिए और उनकी आज्ञा का पालन कीजिए व सम्पान वाच एव मुक्त कुमिवाद्य जनार्दन वाच संलक्षण वाचा ग्यामी नमो स्तुते वह सम्पान जी कहते हैं जन्मे जय यो कहकर भगवान श्री कृष्ण कुंती देवी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके मधुरवाणी में बोले बोलेजी नमस्कार अब मैं जाऊंगा आज्ञा दीजिए कुंतीवाच जात समृहमा साध्य प्राप्तम प्राप्त आर्यन चापत कु भोजन चा नया नाथिन गोविंद दुखम तीर्ण महत्म िनाथ स्वनाथना दरिद्राण विशेषता सर्वुखा साम्यव संस्पर्शना स्मरस्वना प्राग्य तेन जीवंती पांडवा कुंति बोली कशव लाक्षा गृह में जाकर मेरे जो कष्ट भोगा है उसे मेरे पूज्य पिता कुंती भोज भी नहीं जान सके हैं गोविंद तुम्हारी सहायता से ही मैं इस महान दुख समुद्र से पार हुई हूँ प्रभो तुम अनाथों के विशेषतः दिन दुखियों के नाथ रक्षक हो तुम्हारे दर्शन से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं महामते इन पांडवों को सदा याद रखना ये तुम्हारे शुभ चिंतन से ही जीवन धारण करते हैं वै सम्पावाच करमितिचाम पितृस्व गमनाय मतिम चक्रे वासुदेव सहानुगह वै सम्पा कहते हैं जन्म विजय तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने कुंते से यह कह कर, कर कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा प्रणाम करके विदा ले सेवकों सहित से वहां से जाने का विचार किया ततो वीरो राम ताम निवेश तथो वीरोव यजौद्वारवती राजन पांडवानुमते तदा राजन इस प्रकार उस पुरी को बसाकर कर बलराम जी के साथ वीर श्री कृष्ण पांडवों की अनुमति ले उस समय द्वारका पुरी को चले गए इत महाभारते आदि परमणि विदुराग वनराज परमणि पुरनिर्माणे सदधिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलम्ब पर्व में नगर निर्माण विषयक दो अध्याय पूरा हुआ